डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश त्रिवेदी ने फिर कुछ पल सोचने के बाद कहा नहीं ऐसा नहीं है यहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है बट हाँ ये बात श्योर है कि इस मर्डर केस का केशव पंडित से कोई लेने देना नहीं है विक्रांत ने उनकी बातें सुनते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर डिप्टी ब्यूरो चीफ के पीछे पीछे चलते हुए बाहर खड़ी गाड़ी के पास पहुँच गया वहाँ पर विक्रांत और उसकी टीम को ले जाने के लिए एक पुराने मॉडल की वैन खड़ी थी उसके पहिए कीचड़ से सने हुए थे जो कि इस बात का सबूत दे रहा था कि वैन बहुत कीचड़ से भरे रास्ते से होकर आई है वैन का ड्राइवर एक मोटा सा आदमी था जो शायद पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी भी नहीं लग रहा था ऐसा लग रहा था कि डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने इन लोगों को रिसीव करने के लिए किसी प्राइवेट गाड़ी वाले को हायर किया था जब विक्रांत वैन के पास पहुँचा तो वो ड्राइवर डर के मारे उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने इस ड्राइवर का भी इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा ये इसका नाम दुर्गा है ये हमारे पुलिस स्टेशन के लॉजिस्टिक डायरेक्टर है अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट मैन पावर से जूझ रहे हैं ऐसे में इनको ड्राइवर का काम भी करना पड़ रहा है तभी वहां पर डायरेक्टर दुर्गा ने विक्रांत के सामने पहुंचकर उन्होंने विक्रांत के आगे कुछ डॉक्यूमेंट करते हुए कहा यह आपको हैंड करने के लिए कहा गया था तो इसे आप लोग देख लीजिये विक्रांत ने एक नजर इस डॉक्यूमेंट को देखा इसमें राइटर केशव पंडित के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन थी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश ने फिर दुर्गा की तरफ देखते हुए कहा सर चले हम लोग ये लोग अब सीधे केशव पंडित से मिलना चाहते हैं हम लोगो को सीधे जेल चलना है ये सुनकर डायरेक्टर दुर्गा जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए उन्होंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और फिर सीधे ही ये लोग जेल की तरफ बढ़ चले यहाँ का मौसम शांत था वैन में बैठे बैठे ये लोग शहर की ऐतिहासिक विरासत का लुत्फ उठाते जा रहे थे जयपुर शहर जितना खूबसूरत दिन में दिखाई पड़ता है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो ये शहर रात में दिखाई पड़ता है आज भी यहाँ की इमारतें शहर की ऐतिहासिक गाथा का बयान करती नजर आती हैं। शहर के भीतर की दुकानें और यहाँ के घर आज भी इस शहर की ऐतिहासिक खूबसूरती को बयान करने का काम करती है आज भी यहाँ के नज़ारे देखकर समय के पीछे चले जाने का एहसास होता है रास्ते भर डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश साहब पूरे रास्ते बात करते जा रहे थे वो लगातार बोलते जा रहे थे उन्होंने रास्ते भर में पूरे केस के बारे में सब कुछ बयान कर डाला भले ही ये आदमी फेमस नोवेल राइटर है लेकिन साहब हम लोगों ने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना इधर लोकल लोगों ने भी उसका नाम कभी नहीं सुना था इधर तो लोगों को पता भी नहीं है कि शहर में कोई इतना फेमस नोवेल राइटर रहता है नैना ने भी एक नजर डॉक्यूमेंट पर देखने के बाद विक्रांत से कहा हाथ से लिखा हुआ है कोई फोटो भी नहीं है ये ऐसे कौन रिपोर्ट बना के देता है ये कोई तरीका है इस पर डिप्टी ब्यूरो चीफ साहब ने बेहद शालीनता से जवाब देते हुए कहा हाँ सर अभी हम लोग मैनुअल काम ही करते हैं। अभी हम लोगों को उतना पता नहीं है अब आप लोग आ गए हैं तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों के पुलिस स्टेशन में जल्दी ही कंप्यूटर आने वाला है विक्रांत ने अपना अंगूठा उठाते उठा उठा हुए उसे उत्साहित करते हुए कहा ठीक है ठीक है आपके काम करने का एटीट्यूड ही आपको डिफाइन करता है बस हमें ईमानदारी से काम करने की जरूरत है संसाधन नहीं होने पर भी अगर ईमानदारी से काम किया जाता है तो आदमी को सफलता जरूर मिलती है मुझे फोन पर ज्यादा केस के बारे में पता नहीं चल पाया है अगर तुम्हें कुछ डिटेल पता हो तो बताओ हाँ ये विक्टिम के भाई ने पुलिस को कॉल करके केस के बारे में बताया था नैना पेपर में ध्यान से देखते हुए कहा और फिर उसने सवाल किया लेकिन उसे ये कैसे पता चला कि उसके बहन का मर्डर हो चुका है तुमने कल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेजा था उसमें ऐसा कुछ भी मैं नहीं था आपने अभी बताया था की पुलिस जब केशव पंडित के घर पहुंची तो वहाँ पर उसे केशव पंडित के वाइफ की डेड बॉडी मिली थी जबकि उस वक्त केशव पंडित उसके ठीक बगल में लेटा हुआ था और वहां पर क्रिमिनल पुलिस के बजाय सिविल पुलिस वाले क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचे थे बेहद जल्दबाजी में कहा मैं, मैं तुरंत क्रिमिनल पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके आपकी उनसे बात करवाता हूँ मुकेश सर एक मिनट कॉल मत कीजिए उस दिन में ड्यूटी पर था रात में मेरी भी ड्यूटी क्राइम सीन पर ही थी गाड़ी ड्राइव करते हुए दुर्गा ने अचानक से बोलते हुए कहा अच्छा? तो तो तो के जा रहा था फिर उसने आगे कहा सबसे पहले हमारे सौ नंबर पर कॉल आया और पता चला की राजा के मकबरा में पास वाली कॉलोनी में किसी का मर्डर हुआ है पुलिस को लगा कि कोई इमरजेंसी केस है इसलिए लोकल थाने से तुरंत क्राइम ब्रांच वालों को इन्फॉर्म किया गया लेकिन क्राइम ब्रांच की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तब मजबूरी में लोकल पुलिस के साथ मैं भी घटना स्थल के लिए निकल गया डिप्टी ब्यूरो चीफ मुकेश ने बीच में ही बोलते हुए कहा इधर पुलिस का यही हाल है कोई ढंग से ड्यूटी नहीं करता रात में तो आप फोन करके मर जाइए क्राइम डिपार्टमेंट वाले कॉल तक नहीं उठाते दुर्गा को अक्सर अपनी ऑफिस ड्यूटी छोड़कर क्राइम सीन पर जाना पड़ता है यहाँ ऐसी चल रहा है सब काम भर का स्टाफ भी नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा मुकेश जी की बात से दुर्गा ने भी सहमति जताते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया फिर उसने गाड़ी को सड़क पर पड़े गड्ढे से बचाकर बड़ी चालाकी से साइड से निकालते हुए कहा तो फिर वे लोकल पुलिस के साथ उधर के लिए निकल पड़ा उस दिन भी गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था पुलिस के पास सबसे पहले कॉल किरण पंडित के भाई राघव ने किया था फिर जब हम लोग उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंचे तो वहां राघव पहले से ही मौजूद था वो केशव पंडित के घर के बाहर ही खड़ा था फिर जब हम लोग पहुंचे तब वो गेट को फांदकर घर के भीतर दाखिल हुआ और अंदर से उसने दरवाजा खोला फिर जाकर हम लोग अंदर पहुँचे फिर आगे दुर्गा ने बताते हुए कहा फिर अंदर जाने के बाद राघव ने हमें बताया की ये उसके बहन का घर है उसके पास उसके बहन के नंबर से फोन आया था लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा था इतनी रात में अचानक से बहन के नंबर से फोन आने पर वो घबरा उठा था फोन पर उसकी बहन से बात नहीं हो सकी एक बार के लिए उसे लगा कि शायद बहन ने गलती से उसके पास फोन कर दिया होगा लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उसके नंबर पर उसके जीजा के नंबर से यानी के किरण पंडित के पति केशव पंडित के नंबर से भी कॉल गया लेकिन फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई फिर राघव घबरा उठा तभी राघव ने फोन रखा ही था कि उसके व्हाट्सएप पर केशव पंडित के नंबर से मैसेज आया उसके पास खून से सने हुए हाथ की फोटो आई हुई थी जब राघव ने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह हाथ तो उसकी बहन का ही है उसकी कलाई कटी हुई थी और काफी सारा खून बह चुका था फिर जाकर राघव को किसी अनहोनी की आशंका हुई उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करके मर्डर होने का मैसेज दिया और राघव भी अपने बहन के घर पहुंच गया और फिर वहीं पर उसकी मुलाकात पुलिस से हुई थी दुर्गा ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा घर के भीतर दाखिल होने के बाद हम लोग राघव के साथ अंदर कमरे की तरफ बढ़ने लगे पहले हमने घर के भीतर के दरवाजे और खिड़कियों को नॉक करके खुलवाने की कोशिश की लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी फिर किसी तरह से हमने दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान से अंदर देखने की कोशिश की रात का समय था और भीतर लाइट बंद थी ऐसे में कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था बड़ी मुश्किल से इतना ही दिखाई पड़ रहा था कि अंदर पड़े बेड पर दो लोग लेटे हुए थे तब हमें लगा कि अंदर जरूर कुछ ना कुछ हादसा हुआ है फिर हम लोगों ने बाहर से कुल्हाड़ी लाकर किसी तरह से दरवाजे के लॉक को खोला दरवाजा तोड़कर हम भीतर दाखिल हुए